अध्याय 16 अज्ञात दीक्षा के बाद श्री श्री मां ने मुझसे कहा था देखो बेटी मैं बाल विधवा को मंत्र नहीं देती पर तुम अच्छी हो इसीलिए तुम्हें दिया देखो कहीं मुझे डुबाना मत शिष्य का पाप गुरु को भुगतना पड़ता है सब समय घड़ी के कांटे के समान इष्ट मंत्र का जप करना और एक बार ससुराल जाते समय उन्होंने कहा था किसी के साथ मेल जोल मत रखना किसी के दामाद समधी परिवार वाले आए उनसे किसी से कोई संबंध नहीं रखना मन अपने आप ही में रहो किसी के घर मत जाओ ठाकुर नारियल का लड्डू बहुत पसंद करते थे गांव जाकर यही बनाकर उन्हें भोग देना और उनकी सेवा जप ध्यान बढ़ा देना ठाकुर की सब किताबें पढ़ना एक दिन केवल मां और मैं थी और कोई नहीं था मां ने कहा देखो बेटी पुरुष जाति पर कभी विश्वास मत करना दूसरों की तो बात ही क्या अपने पिता भाई पर भी नहीं यहां तक कि स्वयं भगवान भी यदि पुरुष रूप धारण करके तुम्हारे सामने आए तो उन पर भी विश्वास मत करना मठ या जिन सब स्थानों पर साधु सन्यासी रहते हैं वे उन सब स्थानों पर अधिक जाने से मना करती कहती देखो बेटी तुम लोग तो अच्छे ही मन से भक्ति लेकर जाओगी लेकिन यदि उनके मन में दुर्बलता आई इससे तुम्हें भी पाप लगेगा जब तब जिस किसी के साथ तीर्थ जाने से माने मना किया था कहा था तुम्हारे हाथ में कुछ पैसा रहे तो 10-20 ब्राह्मणों को खिला देना एक भक्त महिला सामने बैठी थी उन्हें दिखाकर मां बोली इसे देखो यह तीर्थ करने गई थी वहां से कैसा ठोकर खाकर आई है तीर्थगमन दुख भ्रमण होकर मन का उच्चारण मत हो रे बाहर घूमने के बदले घर बैठकर प्रभु चिंतन यदि कर सको तो करो रे एक दिन भक्त महिलाएं अन्य दूसरी एक महिला के बारे में कई तरह की आलोचना कर रही थीं। उसी समय मां ने मुझसे कहा पर तुम उसके प्रति श्रद्धा रखना वही तुम्हें पहली बार यहां ले आई थी बाद में एक लड़के का मैंने पालन पोषण करना चाहा उसके उत्तर में राधु के लिए अपनी दशा दिखाकर मां ने कहा था ऐसा काम कभी मत करना जिसके प्रति जो कर्तव्य है वह किए जाना लेकिन प्रेम एक भगवान को छोड़कर अन्य किसी से मत करना प्रेम करने से बहुत दुख उठाना पड़ता है मां से मेरे मंत्र दीक्षा की बात सुनकर मेरे परिवार के गुरु ने मुझे श्राप दिया मैंने मां को यह बात लिखी थी मां ने पत्र के उत्तर में लिखा जो ठाकुर का शरणागत होता है ब्रह्म श्राप भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम्हें कोई भय नहीं है किसी प्रौढ़ महिला भक्त ने एक दिन मुझसे कहा मठ आदि में और अब कुछ नहीं है यह मैंने मां से बताया था सुनकर मां उत्तेजित होकर बोली यदि आज भी कुछ धर्म बचा है तो वह यही है और मठ में है एक दिन किसी महिला भक्त के संबंध में आलोचना करते करते मैंने और नलिनी दीदी ने मां से कहा लेकिन उसके प्रति तो हम लोगों के मन में कोई अश्रद्धा का भाव नहीं आ रहा है मां ने कहा वह ठाकुर को पुकारती जो है जो ठाकुर को पुकारता है वह चाहे जैसा भी क्यों ना हो उसके प्रति अश्रद्धा नहीं होती है